ब्रह्मा पुस्तक बंद करो करने के लिए दो वार्तिका है वार्तिका लेकर दिखाओ कहा पूर्वभिप्रतिषेध होता है पुस्तक खोलना नहीं पहला क्या आया था न क्या छोटा नोट गुण दूसरा क्या है अथ हलंत पुलिंग अजंता न हो गया न पूरा एक शब्द है लीह हकारांत लीह आस्वादन है कोई पचपी हो जाता है कोई भी का सर्वापार लोप स्वलोप हो जाता है पकार हलंत्यम ककार रसकुता थी ते एक सूत्र आ गया बेरा प्रत से सब चल जाता है लीह हकारांत है सुवाने पर ये कृत्यधित समा सा सूत्र से से प्रतिपदी संज्ञा स्वादुत्पत्ति सुोप करने के लिए क्या सूत्र है हलंगा पर नहीं क्या सूत्र दीर्घास हलंत से पर सुोप हो जाएगा बच जाएगा लीह हकारा पदांत होने से सूत्र लगेगा हो ढस्य ढ स झली पदांत हो oh, ढ हमें पदस्से तो कैसे करना क्या भी होती हो ष्ठी क्या है था पहले ह हिसर्ग था हाँ हँस के सकार को सो रु रू? रू? रू को हो गया हसी से सूत्र से वो उसके बाद हो गया आधगुण के बाद कैस होता लगा एंघा पदा दगा नहीं लगा हो ढ हस्य ढस या जल हस्य में ह में हकार ऊँचाने के लिए हकार को ढ होता है ढ में भी हकार के लिए झल पर में हो पदांत में हो यहाँ पदार्थ में है पर में झल है नहीं तो सो तो लगेगा दोनों एक साथ नहीं झल पर में हो और पदार्थ ऐसा नहीं झल पर हो तो भी लग जाएगा पदार्थ में भी लग जाएगा यहाँ पदार्थ है हएगा तो क्या बन जाएगा लेढ़ क्या बनेगा आ, हाँ रूप देख नहीं बोलना हा को ढा करने पर लिट बन जाता है क्या क्या बनेगा उसके आज कैसे तो लग गया हैं वाव आसानी से लिट होगा फिर अन्य पक्ष में हो जाएगा झलान जो सुनते लेड कितने बना लेट लेड दो बनिया गया पर ले अगर औ लिहाऊ बनिया गया की पता संज्ञा है किस से पदसंज्ञा होने से होड़ा से हक हाँ हो जाएगा क्यों पदांत नहीं हाँ नहीं लिह में हाँ नहीं पत्ते मिलने के बाद पद संज्ञा होगी ना नहीं पदांत नहीं पद नहीं अंत नहीं, नहीं? पद भी है अंत भी है पदांत भी है लिहा पदांत में आओ नहीं, नहीं नहीं पदांत है या नहीं पदार्थ नहीं कैसे कहेंगे तो होडर क्यों नहीं लगता है हाँ ये कहना पदांत में ह नहीं कहे पदांत नहीं पदसंज्ञा नहीं कोई कहेगा ह नहीं ह तो है ह भी है पदसंज्ञा भी है पदांत भी है पदसंज्ञा है ना नहीं लिह की पदांत में कौन है ओ तो पदांत नहीं है पदांत है ह या नहीं हाँ नहीं है हाँ या नहीं ह हाँ भी है पदांत भी है तो क्यों नहीं लगता है पदान्त में ह हाँ नहीं यही कहना पदान्त में हाँ नहीं तो लिहाऊ बन गया जस में क्या बन गया हा और संबोधन में है लिट है लिट बोलो है लिह है, है लेह द्वितीय में लीह अगर हम अम, अमी पूरा लग जाएगा क्यों आग से पर हो तो अक नहीं तो क्या बने सूत्र लगेगा अकस्मण देखो लगेगा लीह मिल जाह लिहो लीह ट कुछ कार्य नहीं आजादी मिला देना सरल है हलन है बहुत सरल है भ्याम आने पर लीह अगर भ्याम लिह के हकार की पद संज्ञा है लिह की पद संज्ञा है कि सूत्र से स्वादि स्व सर्वनाम स्थानीय सूत्र से पद संज्ञा पदांत में हकार है क्या पदांत में है, है।, है, है, है, है, है।, है, है लीह की पद संज्ञा हो जाएगी स्वादि स्वसर्वनाम तानी पद के अंत में ह है पदांत में हो हज जाएगा ढल भी मिल जाएगा कि पदांत है हो ढ से ढ करना ढ को हो जाएगा झलाम जसंते सूत्र से ढ क्या बनेगा लेड व्याम क्या बनेगा पंचमी सच में लिह ले आम में नोट के सूत्र से होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा रस्त नहीं नद्यंत नहीं धनी नोट नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा सप्तमी को वचन में लिहे लिहो सू पाने पर सप्तमी बहुचन पूर्व की पद संज्ञा होगी क्या स्वादि स्वर्व नाम स्थानीय सूत्र से पद संज्ञा है पद संज्ञा होने पर हो ढा लगेगा हाँ को सु हो जाएगा हो गया आगे सूत्र लगेगा डी धूट क्या सोरा डी धूट किस को धूट होता है स को डात परस्य सो धूट होगा धूट करेगा रहेगा प्रकृति क्या है लेडी लेडी अगर प्रत्यय हो गया धकार और सु को हो जाएगा खरीच से तो क्या बन जाएगा लिट्थ क्या बना ड को भी हो खर्च से ट तो हो जाएगा क्या बनेगा लिट्थ और धूट नहीं होगा तो लिट शू बना हाँ और दो रूपये कहीं बना था ए प्रथम आए क्वेश्चन बना था अभी रू बोलना लेट लेड ले निहाँ <perfektionic> है लिहम हाँ, जोर जो से बोलो जो जोर के बोल सर अच्छा छूट गया लिट्त सु क्या बोना लिट्त सब टाइम बोलो फिर लिही फिर बोलो ली लिही में तो विसर्ग छूट जाता है फिर बोलो लिही दोनों में लिटसू हो जाता है करके सु बोलना लिट्त देखो दोनों में वेद कैसे होता है लिट्त सु बोलते हो लिट दोनों फिर बोलो लि लिह लिहो हो नहीं बा नहीं बोलो लिट्थ अंत में तो आता है लिट्थ लिट करके दांत में जीवा लग फिर छोड़ देना लगा कर रखेंगे तो अपने को पता चलेगा दूसरे को पता नहीं चलेगा लिट ऐसा नहीं लिट लिट करके छोड़ देना लिट बोलो भगवान जाने बोलते नहीं सुनाई तो नहीं पड़ता है आगे है शब्द दूह दूह प्रणतु दूह के सुहाने पर हल से लोप हो जाएगा क्या सूत्र उसके बाद करेगा सूत्र दादिर धातुर गली पदांत चौपद से दादिर धातुर हस्य ग दादिर क्या विभूति है दादे, दादे, दादे, क्या विभूति पूछते देखा ली है, है। धातु हो धातु और दादी दादी का ष्ठी में दादे है दादी का क्या अर्थ है द आदिर यश कश्य धातु हो स धातु दादी जो धातु दादी हो दकार हो जिस धातु के आदि में दकार हो उसको क्या कहेंगे दादी दू हधा तु दकर दी है हाँ इसमें ह को घ हो जाएगा दादिर धातुर घो ये अपवाद है दादिर धातुर घस किसको होगा ह को जहाँ दादिर धातुर घ प्राप्त है वहाँ होढ़ प्राप्त है या नहीं हकारांत है ह को घ करता है तो से हॉढ़ प्राप्त है अवश्य हो प्राप्त होने पर सूत्र आरंभ हुआ ये ना प्राप्त यह विधि आरभ्य सत्या अपवाद ये कौन अपवाद होगा दादे धातु घ हो जाएगा अपवाद कश्य हो का अपवाद हो जाएगा झली पदांति चौपदे से दादे धातु हो को घ हो जाएगा दुह के हो जाएगा हक को घ क्या बन जाएगा रूप क्या बनेगा दुघ क्या बने दुघ दु होने पर सुत लगे आप एकाचो बसो भस झसंत्य स्थो एकाचो एक जिसमें हो बस को भस होगा झसंत से धातु अवय से काच पूरा प्रातिपदिक एक होना होना कोई जरूरत नहीं धातु का अवयव एक वाला हो ऐसा जो झसंत हो तो झसंत के बस को भस हो जाएगा स्थानी क्या है बस आदेश हो जाएगा बस बस को हो जाएगा बस बस में कितने बनाएंगे ब ग बस में कितने संख्या बनना है भग ड भगड़ भगढ़ हो जाएगा बस को बस से दे ददांत सपरे में हो ध्व परे हो अथवा पदांत हो तीनों में से कोई एक को होने पर हो जाएगा यहाँ देखो दूह धातु धू हो गया दुघ बन गया दुख बन क्या बना दुघ दुग्ध धातु धातु अब एक आज है इसमें और झसंत अंत में क्या है घ झस में आएगा झसंत है झसंत के बस को भस हो जाएगा बस इसमें कहाँ है दुग्घ में बस है कौन है पहला बस को हो जाएगा बस ब क्या हो जाएगा द हो जाएगा ध ध हो गया और अब अंत में क्या है दुख बन गया क्या बन गया धू अगे दुख दुख होने पर फिर घ को हो जाएगा खरीचा से कर्चा नहीं बाबसानी बापसानी से क और झलाम जसंत से ग कितन बन गया दुख धुक पहला क्या रूप बना धुक और धातु क्या रूपक प्रातिपदी का पहले क्या था दुह और, बस और को दूत्र से हो गया नहीं एक बस बस हुआ और क कहाँ से किस सूत्र से कह बासा नहीं क्या था पहले गो। गो किस घूत्र से हुआ था धा देर धातु घुक धुग अब आने पर दुह प्रातिपदी का क्या है दोहो दो संबोधन में इस प्रकार होगा हे दुख हे आगे हे दुहो हे दु आगे दुहम दुहो दुह तामे भा यहाँ में पद संज्ञा है पद संज्ञा स्वादिष्वर्वनाथ सूत्र से पद संज्ञा होने से पहले क्या श्रोत लगेगा दादे धातुर घ आगे क्या श्रोत लगेगा एक एकाद बस वस जसंत सुध हो जाएगा धुग धूग बन जाएगा और हो जाएगा वापस आने लग जाएगा झलाम जसने घ हो जाएगा क्या बनेगा रूप दुग्ग् भ्याम दूसरा रूप क्या बनेगा एक रूप बनेगा क्या बनेगा दुग्ध भ्याम क्या बनेगा ड है हाँ दुग्ध भ्याम विष में भी भयस में भ्या घसी घस गस में दुहा ओस में दुहो आ में सप्तमी में दी दो दोहो सु पाने पर दुह अग्र सुहाँ पद संज्ञा है क्या दे दे किस सूत्र से दादर धातुर हाँ फिर सूत्र क्या लग जाएगा दादिर धातुर किस को होगा हाँ को घ हो गया ने पर क्या सूत्र लगेगा एकाच बसु भस् बस बन जाएगा धूख क्या बनेगा धूख के घ को क्या हो जाएगा वाहन से अवसान है ना अवसान है हाँ खरिचस हो जाएगा क्या आदर्श प्रत्यु से सक्ष हो जाएगा रूप जान बन जाएगा धुक्षु क्या बनेगा धुक्षु दूसरा रूप बनेगा कितन रूप बनेगा धुक्षु बोला सुर से धुक्ु दुहौ दुहा बोलो दूही दो फिर बोलो दो हो गया आगे है द्रोह द्रोह धातु द्रोह करने वाला होगा दुह तो दो प्रपूर्ण दोहने वाला अब जाता है लीह से करने वाला अभी ये द्रोह करने वाला प्रातिवेदिक द्रुव हो द्रोह धातु है द्रोह क्या के सुएगा सुहाने पर हलंगे आप दीर्घ से सू का लोपने के बाद क्या रहेगा द्रुह ह को हू से ढ प्राप्त उसके बाद करेगा दादे धातुर घ तो क्या होगा किसको घ तो होगा ह होगा नित्य विकल्प प्राप्त क्या वे सूत्र क्या है नित्य उसको बात करेगा सूत्र व्रोह मुह स्म ऐसा हस् वा घो जली पदाते द्रुहधातु में क्या होना था किस सूत्र से मुह धातु के हू क्या होना चाहिए हैं ढ हो ढ सूत्र जी स्नोह दातुष् में ह ढ स्नेह में भी ढ होना चाहिए किंतु ये विकल्प से होगा क्या करेगा हस्य व घो ह को घ होगा विकल्प से ध्रुह में ह हो जाएगा तो अन्य पक्ष में ह हो जाएगा हो ढ अरे मुँह स्नूह स्ने में ह हो जाएगा अन्य पक्ष में क्या हो जाएगा हो ढ लग जाएगा तो दोनों रूप बन जाएगा ध्रुह के हल्ले घ करो घर में क्या रूप बनेगा ध्रुघ ध्रुव अगरे घ ध्रुघ के घा ये झसंत है एकाच बसों वर्ष जसंत दो लग जाएगा तो द हो जाएगा ध ध्रुव अगरे घ ध्रुव घ को हो जाएगा भाव सामने जलाम जसंत क्या क्या रूपनेगा ध्रुव ध्रुव दो रूपना क्या क्या रूपना ध्रुव ध्रुव अन्य पक्ष में हो जाएगा हो ढ से ढ वाने टलांज क्या बनेगा एकाद बस बस लग जाएगा ध्रुट ध्रुढ़ क्या बनेगा कितन बने पहला पक्ष ध्रुव ध्रुव ध्रुट द्रुढ़ कितनू हो गया चार औ में कितन बनेगा द्रुह द्रोह संबोधन सा द्वितीय भी इस है द्रोह द्रुह द्रुह तृतीया में क्या बनेगा द्रोह भ्याम आने पर कितन बनेगा दो एक पक्ष में ध्रुव मोह लग जाए तो क्या रूप बनेगा ध्रुव भ्याम एकाच बस वस वस्त्र वस लगेगा ध्रुव भ्याम ज्लाम जसवंत हो जाएगा और अन्य पक्ष में बन जाएगा ध्रुट भ्याम एकाचा बस वस वस्त्र दोनों में लगेगा? हाँ ध्रुड भ्याम ध्रुव ट या ड क्या रूप बनेगा ध्रुव भ्याम ध्रुड भ्याम दो बना विष्व में क्या बनेगा बोलो जोर से भसमें हाँ डरते बनने के लिए बोलो ध्रुव हाँ ये रूप कोई प्रश्न से बहुत लोग डर जाते हैं कठिन नहीं है क्या रूप बनेगा अभ्यस में ध्रुव भय भ क्या बनेगा भैस किसने बोल दिया प्रथा एक वचन क्या बनेगा ध्रुक् ध्रुव ध्रुट ध्रुव चारू बना हाँ सप्तमी एक चन्मे ध्रुवी दोनों रूप बनेगा एक बनेगा आम में क्या बनेगा द्रुहम सप्तमी बहुचन में जब बच जाएगा वा द्रोह हो जाएगा घ वहाँ हो जाएगा खरीच से ख आदेश प्रतु बन जाएगा ध्रुक्ष कितन रूप एक जिस पक्ष हू हो जाएगा उसमें दो रूप बनेगा झलानझे ड होने के बाद डसी द्रुट हो जाएगा दोनों बार खर्च हो जाएगा बन जाएगा द्रुट क्या बनेगा द्रुटत द्रुत और एक बनेगा द्रुट कितने रूपये पूरा हुआ सप्तमी बहुचन में कितन रूप होगा लेकिन पहला रूपये द्रुक् नहीं क्या बनेगा द्रुक् दूसरा रूपये द्रुत सु करके चढ़ चोड़ कर सु बोलो द्रुत सु क्या बनेगा दृत सुध्रुट सु सु हाँ बोला सुर से ध्रुक ध्रुव ध्रुट हे मोह स्नोह स्नेह दोनों में स्नुह पहले मुह मुह का भी ऐसा बनेगा यहाँ इसमें लाभ है बस बस नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा बोलो मुह में एकाच बसोभ दानी क्या नहीं बस बस ए बस बस हो तो बस होगा बस नहीं जसंतर जसंत है झसन मिलेगा हाँ झसंत मिलेगा बस होता तो बस हो नहीं लगेगा तो केवल बनेगा क्या बनेगा मुकु, वाह द्रोहम होश न होश से विकल्प से हो जाएगा घ तब रू बनेगा वाहन मुक मुग और ढ हो जाएगा होस ढस ढ हो जाए तो क्या बनेगा मुठ मोड़ो कितने बनेगा हाँ बोलो मुक मुग मुठ मोड़ इति हे मुहमुक् पहला क्या हुआ मुक्षु दूसरा रूप मुखिया तृतीय क्या मूर्ख सु तीन हो गया मोह हो गया आगे स्नूह धातु स्नूह धातु में आदि में मूर्धन सहे ये सत्य लगेगा धातु आदि है शह सह दोनों दो सै शह सह विभूति क्या है पहला सष्टी है दूसरा प्रथम स को धातु के आदि में स हो तो उसको स करेगा क्या निमित्त चाहिए धातु आदि में स हो तो उसको स होगा निमित्त क्या चाहिए निमित्त नहीं धातु आदि के स को स करता है सूत्र निमित्त चाहिए धातु आदि होना चाहिए धातु आदि के स तो स्थानीय हो गया स होगा निमित्त क्या चाहिए पर में विभूति चाहिए अचहल कुछ चाहिए कुछ नहीं सीधा पहले आते ही शवकुसा हो जाएगा और निमित्त उपाय तो नैमित्त का स्यापी उपाय के कारण उण हुआ था और शवकुस हो जाएगा तो उण को हो जाएगा न स्नूह बने गया स्नूह स्नूह के हकार को हल्ज्ञाप से सुलो के बाद हकार को ढ होना है कि सूत्र से प्राप्त था पहले हो ढ उसके बाद कर दादे धातुर्घ है ऐ क्यों नहीं करेगा दिन नहीं उसके तो फिर वाह द्रोहम लग जाएगा हाँ डर कर लगेगा वहा द्रोहम वो लगेगा हाँ देखो बाहम वो स्नू आया लग्न से एक पक्ष में हो जाएगा घो गो। घर पर क्या रूप बनेगा स्नुघ वाह नहीं झलाम जसन दे दो रूप बनेगा क्या बनेगा स्नूग स्नुघ और जिस पक्ष में हो ढा होगा उस पक्ष और दो रू बनेगा क्या स्नोट स्नुट चारने भ क्या बनेगा पहला क्या स्नुक भ्याम स्नोट में, भ्यास में भ सप्तमी बहुजन क्या बनेगा कितने रुपये पहला रुपए है स्नोक शू आदेश प्रत्येक लगेगा स्नक्षुवनिया दूसरा रूप क्या है आदेश पता लगता है नहीं, नहीं। तीसरा रूप क्या है स्नोटू सप्तमी एक जन्म क्या है स्नोही अरे बोलो सुर से स्नोकूक स्नोट जैसे स्नेह ऐसे स्नेह भी बनेगा इसका रूप बोलो स्नेह करने वाले स्नेक, स्नेट, स्नेह स्ने स्नेह एक दूह आया और एक द्रोह आया द्रोह के सप्तमी बहुचन क्या रूप बनेगा ध्रुक्षु एक रूप बनेगा किसका दूह का और द्रुह हाँ। का क्या बनेगा कितने रूप बनेगा क्या रूप बनेगा हाँ लीह का सप्तमी बहुचन क्या बनेगा कितने रूपये दो स्नेह का सप्तम भोजन में थी, थी, क्या रूप है हाँ स्निह का भ्या में क्या बनेगा तो का भ्या में सप्तम भोजन में हाँ आगे है विश्ववाह शब्द विश्व बहती थी विश्ववाह विश्व को वहन करने वाले बहत्स्य सूत्र से न्यु प्रत्यय होता है न्यु का चुट्टू शैन वकार वीर पुत्र से हो जाता है वह के उपधा के वृद्धि हो जाती है अत बताया विश्ववाह अंत में क्या बने हाँ है विश्ववाह के हे सुपेश जमुना सीखे सु की इत संज्ञा है? है किस सूत्र से बोलो सब किसकी संज्ञा होगी सू सू के के के ऊ उकार की संज्ञा है क्या सूत्र इत संज्ञा होने पर सूत्र लगेगा तस्वीर पर प्रत्येक क्या बचेगा सकार का लोप किस सूत्र से होगा और क्या रूप क्या रहोग विश्ववाह अंत में क्या है हा हो लगेगा उसके बाद करेगा दादर धातुर को बात करेगा वाह द्रोहम होश होस्न नोश ने हम बात करेगा तो हू हो जाएगा विश्ववाढ़ बन गया ढ होने के बाद वाव वाहन तो, से टलाम जसंत से कितनों बना क्या रो बना विश्ववाढ़ स्व में क्या बन गया विश्ववाह जस में संबोधन में हे अमाने पर विश्ववाहम क्या लगेगा सूत्र कुछ नहीं विश्ववाह अहम सिद्धा विश्ववाहम अमे सश आने के बाद अभी सूत्र लगेगा स शाने पर सूत्र पहले यण संप्रसारणम यण ष्टअ यण इक संप्रसारणम ये संज्ञा करता है संप्रसारण संज्ञा क्या संज्ञा संप्रसारण संज्ञा किसकी होगी इक किंतु कैसे ही यन इक यन के स्थान में इक होगा तो उसकी संप्रसारण होगी यन स्थाने प्रयुज्यम य इक स्रसारण संज्ञा स्यात को तो यन करता है सूत्र ईको यण ये कहता है यन के स्थान में कहीं प्रयोजक होगा ईक के तो वो संप्रसारण संज्ञा को हो जाएगा तो कैसे संप्रसारण कहा होता है ये सूत्र करता है वाह उठ वह भस्य वाह संप्रसारण उठ भ संज्ञा हो तो ये सूत्र लगेगा वाह को संप्रसारण हो जाएगा भ संज्ञ का वाह को संप्रसारण हो जाएगा ऊट हो जाएगा वाह में यौन है क्या वाह में यौन है कौन है व यौन को यदि ईक होगा तो उसका नाम होगा संप्रसारण यौण के स्थान में ये ऊट कहता है यौ व को हो जाएगा ऊट का ऊ ठकार हलन तेमी संज्ञा ऊ ईक में आएगा तो यौन के स्थान में उ हो गया उसकी सम्प्रसारण संज्ञा है तो वक हो जाएगा ऊ हो जाएगा ये सूत्र करेगा भ संज्ञा हो तो किंतु तो भ संज्ञा किस सूत्र से होती है यचि भम औस दोनों में से भ संज्ञा कहाँ होती है दोनों में औ में नहीं होगी जस में नहीं, नहीं होगी सस में क्या आप पते हैं जस में क्यों नहीं हुआ सस में क्यों हो गया सोड़ा न पुनः बोलने से हो गया समाधान हो मंत्र बोल दिया विषय छूट जाएगा हाँ ये सर्वनाम स्थान असर्वनाम स्थान में ही होता है भ संख्या के सूत्र से हैं या यहाँ लगेगा स्वादिश असवनाम स्थान सर्वनाम स्थान में लगेगा सु और जस अम में सर्वनाम स्थान संख्या हुई हैं नपुसक में सर्वनाम स्थान संख्या होती है होती है जस सशुकुशी सूट की सर्वनाम संज्ञा नपुसक में नहीं किंतु पुलिंग में है अभी सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी तो भ संज्ञा सस में होगी सर्वनाम स्थान है सस की सर्वनाम स्थान संज्ञा है या नहीं तो भ संज्ञा होगी क्योंकि असर्वनाम स्थान है असर्वनाम स्थान से आजादी पर में तो भ संज्ञा होगी भ विश्ववाह अगर सस सस का अस ब संज्ञा होने से सूत्र लग जाएगा वाह उठ वाहक को हो जाएगा उठ वाह उठ कौन से क्या है संप्रसारण कौन से यौन के स्थान में ई को होगा उ तो व को हो जाएगा उ विश्व वाह में व है उसको क्या होगा उ उ क्या क्या बनना है हाँ उ क्या जो आ है त्रिकोण से यौन करो तो क्या हो जाएगा वाह हो जाएगा जैसे वैसे हो जाएगा इसलिए सूत्र लगेगा संप्रसारणाच सम्प्रसारणाद अच पूर्व रूपम एकादेश हो गया बाह उठ और ये सम्प्रसारण है संप्रसारण के परे में अच अच क्या है आ संप्रसारण से अच पर हो तो दोनों के स्थान पर एकादेश होगा पूर्व रूपम पूर्व में क्या था उ उ और आ मिलकर क्या हो जाएगा उ ही हो जाएगा अभी क्या रूप बन गया विश्व ओह क्या बने गया विश्व ऊह आगे क्या प्रत्यय है आ से अशेष अब उसके बाद विश्व क्या के क्या रहा ऊह ऊ हमें जो ऊ है उठ के ऊ है ऊट होने से सूत लग जाएगा एत धत इसलिए ऊट रखा था खाली ऊ नहीं एत धत्तुर्स लगने से क्या लग होगा वृद्धि हो जाएगी ये इतने धत्तुरस वृद्धि नहीं हो तो गुण होता वृद्धि होने से क्या हो जाएगा विश्व हिस्सौ हिस हो जाएगा क्या बनेगा विश्व हृद्धि होगी वृद्धि रच्धि हो सकते है नहीं पर में नहीं है ऊ पर उनसे वृद्धि हो जाएगी किस देखे देखे देखे देखे देखे देखे। क्या त्या बनेगा विश्व क्या बनेगा हाँ जैसे सास में बना आगे आजादी में सर्वत्र ऐसी कार्य है सर्वत्र अच और एत्य धतुर वृद्धि क्या बनेगा विश्व हा अंगे में विश्व हे घसी गस में विश्व आम ओस में विश्व हो में, में, हो आ में विश्व अंगे में विश्व ही ओस में हाँ ऐसा बन जाएगा किंतु अभ्या में क्या बनेगा वाह के होकार को हो जाएगा हो ढ जलाम जसंती विश्ववाद भ्याम क्या बनेगा में विश्ववाड़ भ्या और सप्तम बहुवचनी क्या बनेगा विश्ववाढ़ अग्रसु दस दुट विश्ववाश ऐसा रूप बन जाएगा ओम नेता